लता सेन जी धमतरी छत्तीसगढ़ से चार सवाल पूछ रही हैं जो कही कहीं ना कहीं रिलेटिव होते हैं एक सवाल ले लो पहले ठीक है कि हम संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? वही ये तो अच्छी बात है कि हम कुछ भी करके संतुष्ट नहीं होते यही मानव में एक बहुत अच्छी मौलिकता है इसीलिए मानव में संभावना है कि आगे बढ़ने का पूरा रास्ता निकलना ही निकलना है हम जब तक समस्या में रहेंगे हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं <imitation> समस्या को देखेंगे हम संतुष्ट नहीं सकते हम समाधान पूर्वक ही संतुष्ट होते हैं और इसीलिए एक पीढ़ी कहीं रुक भी जाती है तो अगली पीढ़ी उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयास काम करती है क्योंकि ये मानव का मौलिक गुण है समस्या के साथ हम संतुष्ट नहीं है समाधान के साथ हम संतुष्ट होते हैं विशेषता में हम संतुष्ट नहीं है श्रेष्ठताओं पूर्वक जीने से हम संतुष्ट होते हैं तो इस प्रकार से ये मौलिकता मानव की बनी ये ब्यूटी है इसीलिए हम सब लोग आगे आगे आगे हर पीढ़ी में आगे आगे और बेहतर क्या हो इसकी इसी के लिए हम सोच पाते Okay